प्रेरणा जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9 की हिंदी कहानियों की पुस्तक संचयन में संकलित एक कहानी कहानी का शीर्षक है हामिद खान इस कहानी के लेखक हैं दक्षिण भारत के मलयालम भाषा के एक प्रसिद्ध कथाकार एस के पोट्टेकाट इनकी कहानियों में जाति और धर्म से परे प्रेम और भाईचारे का संदेश मिलता है हामिद खान एक ऐसी ही कहानी है सांप्रदायिक झगड़ों को भुलाकर आपसी स्नेह और सद्भावनाओं का संचार करना इस कहानी का उद्देश्य है कहानी का नायक हामिद खान एक छोटी सी दुकान का वो बावर्ची है जिसकी लेखक से मुलाकात तक्षशिला के ऐतिहासिक खंडहर देखने के दौरान हुई थी तक्षशिला के बारे में आप सब ने जरूर सुना होगा यह भारत का एक प्राचीन महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था और विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय यह स्थान अब पाकिस्तान में है यानी इस्लामाबाद के पश्चिमोत्तर में लगभग 30 किलोमीटर पर पंजाब प्रांत में हमारी बहुत सी ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं में तक्षशिला का नाम लिया जाता है हिंदुओं और बौद्धों में इस स्थान को बहुत आदर दिया जाता है प्राचीन संस्कृत व्याकरण शास्त्री पाणिनि राजनीति शास्त्री कौटिल्य आयुर्वेद शास्त्री चरक ने यहां अध्ययन किया था यहां चारों वेदों 18 कलाओं के शिक्षण के साथ-साथ कानून औषधि युद्ध कला का भी ज्ञान दिया जाता था इसके अतिरिक्त धनुष विद्या शिकार महावत कला आदि से संबंधित बहुत से अन्य कौशल सिखाए जाते थे आज भी दुनिया भर से लोग यहां पर्यटन के लिए आते हैं यूनेस्को द्वारा तक्षशिला के 18 स्थानों को विछो विरासत में रखा गया है अब लौटते हैं अपनी कहानी हामिद खान पर कहानी का प्रारंभ होता है उस एक दिन से जब कथाकार एस के पोट्टकट समाचार पत्र में छपी एक खबर पढ़कर चौंक उठते हैं दक्षशिला में आग जनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खा याद आया मैंने भगवान से विनती की हे भगवान मेरे हामिद खा की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना अभी दो ही साल तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था एक ओर कर्कलाती धूप दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था रेलवे स्टेशन से करीब पॉनमिल की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा हस्त रेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार जहां कहीं नजर पड़ी धुआं मच्छर और गंदगी से भरी जगहें ही दिखी कहीं-कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया मन में विचार आया इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थीं चपातियों की सोंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है सब मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया वो अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर-घूर कर देखने लगा मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया फिर भी उसके चेहरे के हाव-भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ वह बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था आ, खाने को कुछ मिलेगा चपाती और सालन है वहां बैठ जाइए उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा मैंने दुकान के भीतर झांककर देखा बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन धूल से सनी दीवारें एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक डढ़ियल बुड्ढा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था हुक्के की गड़गड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था भाईजान आप कहां के रहने वाले हैं चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा मालाबार के मैंने जवाब दिया उसने यह नाम नहीं सुना था आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा यह हिंदुस्तान में ही है ना हां भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे क्या आप हिंदू हैं हां एक हिंदू घर में जन्म लिया है उसने एक फीकी मुस्कराहट के साथ फिर पूछा आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे क्यों नहीं हमारे यहां तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं क्या वो मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया मैंने उसे गर्व के साथ बताया हमारे यहां हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है सब मिलजुल कर रहते हैं भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वो हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडंगल्लूर में है हमारे यहां हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनकर कहा काश मैं आपके मुल्क में आकर ये सब अपनी आंखों से देख सकता क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता नहीं मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन हो गया है पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं क्योंकि यहां कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फخر के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता उसकी नजर में हम आर्तताओं की औलादें हैं क्या हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है यही हमारी नियति है उसकी आवाज में सच्चाई कूट-कूट कर भरी थी आपका शुभ नाम हामिद खान वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान है अच्छा 10 मिनट तक इंतजार कीजिए सालन अभी पक रहा है मैं इंतजार करने लगा अरे ओ अब्दुल हामिद खान जोर से आवाज लगाई एक छोकरा दौड़ता हुआ जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था बरगजगन ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया वो दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा भाईजान जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक् छिपकर चलता है किसी पर दोष जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते हम आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े हामिद भाई अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से, से आपस, आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता धीमे स्वर में बोलते हुए वो अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया जो झोक रहा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दी हांमिद खान ने तीन चार चपातियां उसमें रख लोहे की तश्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रख कर चला गया। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। अह कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खान से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, "हम्म हम हम भाई जान माफ कीजिएगा।" मैं पैसे नहीं लूंगा आप आप मेरे मेहमान हैं हामिद भाई मेहमान नवाजी की बात अलग है एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे आपको आपको मेरी मोहब्बत की कसम भाई जान 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खान की ओर बढ़ाया वो सकुचा रहा था उसने वो रुपया लेखर फिर मेरे हाथ में रख दिया भाई जान मैंने खाने के पैसे ले लिये हैं मगर मैं चाहता हूं कि ये आप ही के हाथों में रहे आप जब अपने मुल्क पहुंचें तो किसी मुसलमान होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला तक्षशिला के भाई हामिद खा को याद करें हामिद भाई भाईजान और... मैं आपको कैसे बुला पाऊंगा कभी नहीं वहां से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला आया के बाद कि मैंने फिर कभी हामित खां को नहीं देखा परहामित हां की वह आवाज उसके साथ ब्रतायक शणों की यादं आज भी ताजा है उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है तक के सामप्रदायिक दंगों की चंगारियों की आख से हामिद और उसकी वह दुकान जिसने मुझ भूखे को दोपहर में चाया और खाना दे कर मेरी शुधा को तृप्त किया था बची रहे मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ आमिद खान अभी आपने सुनी है कहानी विषय संयोजन डॉ कामनी भटनागर पाठ समन्वय डॉ स्नेहलता प्रसाद कथाकार एस के पोट्टेकाट निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार नीरज शर्मा जैमिनी कुमार और मंजू मेनी तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े ध्वनिंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा